मनुष्य का धाम है परब ब्रह्म त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आचार्य अच्छा हुआ ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई श्री राम कृष्ण हँसते हुए भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो मैं कहूँ तुम सुनो तुम कहो मैं सुनो तुम लोग आचार्य हो कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो तुम लोग जहाज हो हम तो हैं मछुओं की छोटी नैयाँ सभी हंस पड़े परिच्छेद बत्तीस नंदन बागान के ब्राह्म समाज में भक्तों के साथ पहला श्री मंदिर दर्शन और उद्दीपन श्री राधा का भाद श्री रामकृष्ण नंदन बागान के ब्रह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं ब्राह्म भक्तों से बातचीत कर रहे हैं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 बुलाए जाने पर श्री रामकृष्ण ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जा विराजे कमरे के पूर्व की ओर बेदी रची गई है नैत्य कोने में एक पियानो है कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं उसे के पूर्व की ओर अंतपुर में जाने का दरवाजा है शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी आदि ब्राह्म समाज के श्री भैरव बंदोपाध्याय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 कि गुरुजी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भावों से तर हो गया मेघ देखकर नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर कर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी ये सब चीज़ें देखकर कर वे कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती घोषाल उन्माद तो अच्छा नहीं है श्री कृष्ण यह तुम क्या कह रहे हो